पुराण विद्वेश्वर संहिता इसके बाद धोत वस्त्र लेकर पांच कच्छ करके उसे धारण करें साथ ही कोई उत्तरी भी धारण कर ले क्योंकि संध्या बंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोए स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भिंगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुंए के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े ब्रिजों वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरिति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए में भस्म धारण की विधि इस प्रकार वायु रिति भस्म व्यो मेति भस्म जल मिति भस्म स्थल मिति भस्म इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। मान के तने मान आयुष मानव गोश मानव अश्वी शुरी ऋषह मानो वीरान भामिनो वधिर रुद्रभार्षमतवामहे इस मंत्र से उठाकर जल जलसे मले तत्प्चा जब नग्ने तन्नोस्तु तोस्तुत्रयुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक ललाट वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड करे करेयुष जब नग्ने कश्यपुषम यदेवेशायुषम तन्नोस्तायुषम तथा त्र्यंबकम जजाम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाग्मोर मुख्यमामृतात् इन दोनों मंत्रों को तीन तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएं खींचे इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है आपोहिष्ठाम हुआ इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल जल छिड़के छिड़के तथा यस्य इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल इसे संधि कहते हैं आपो हिष्ठा मयो आपोहिष्ठाम इत्यादि मंत्र में तीन ऋचाए हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के तीन तीन चरण हैं इनमें से प्रथम ऋचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर मस्तक और हृदय में जल छिड़के दूसरी ऋचा के तीन चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी रिचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए काल प्रातःकाल सूर्यास्त महामुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निष्ट महामश्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें मध्यान्ह में, में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए